श्याम हरिओ हरिओंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्रीमदावन धाम की जय भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज्य सिद्ध श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय श्री निताय गौर हरिमो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय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 राधा हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय रावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय त्रि पर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्य य से कमलगल वाग्म ममृत जगत्प्रवती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षणाख्यम परम धा जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया प्रवर्तिहमराकोपी तो तस्य हरे पदकमल श्री, वंदे श्रीचैतन्यदेवस्थ वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्री, श्री, श्री रूप सग्र जा सह गणरघुनाथन्वित सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा श्री पदा सह गण ली विशाखान्विता आजावलबुजौ कनक संकर्तन पतर कमताक्ष विश्वभरौ दुवर युगधर्म पालौ वंदे जग प्रियुणावत नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तय मुदीर श्रीराधाणबंधो चरणको केश शेषाद्यगम्या प्रेम सेवा ब्रृजचरितौकलभ्या साता यथयत मधुना मसी मेवा भाव्यां रागार्धुपाध बृजमनचल नैतिकम नैतिक वाछाकलृपा चावे वैष्णव नमो नमः बोलो जय नम श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ के अंतर्गत श्री प्रात काली में शहान नंदन उनका कृष्ण प्रेम में विफ्वल होकर के श्री नंद भवन में नित्य प्रति प्रातः काल रसोई के लिए पथान और श्री यशोदा जी उसमें परम स्नेह प्रकट कर रही हैं श्री रसोदा यशोदा जी ने जितनी भी गोपी हैं राधिका की सखी उन सबों को आदेश प्रदान किया और तो आदेश प्रदान करके श्री यशोदा उस समय राधानंद को अपने साथ में लेकर के रसोई घर तक आई वहां रसोई के द्वार पर श्री रोहिणी जी विराजमान है पहले से तो रोहिणी जी उनके चरणों में श्री राधिका ने प्रणाम किया सौ चौतीस म्लोक है समविवाद्य विशेष नम्र ती कम्रा आसाद्य राणनाम याता अध्यक्षता पचन कर्मणि सा गोष्ठेश्वरी समविवाद्य श्री राधे ने सब सखियों के साथ में गुष्ठी श्री श्री यशोदा उनका अभिवादन किया विशेष नम्र विशेष रूप से झुक के चरण दबाते हुए तार तक पाण पद्म पाण रती कमरा श्री जब चरण रही हैं, चलवा रही हैं, यशोदा जी तुरंत ही राधिका के को रूप राधिका के हाथ पद्म पानी श्री राधिका के हाथ को अपने हाथ में ले लिया राधिका के हाथ को अपने हाथ में पकड़ करके अतीब कमरा श्री यशोदा भी परम सुंदरी कमर परम सुंदरी आसाध्य राम जन श्री राधिका को उस समय राम जननी श्री रोहिणी मैया उनके पास में ले आई रोहिणी मैया रसोई के दरवाजे के ऊपर है रोहिणी मैया को देखते ही श्री राधिका ने पूर्ण नाम याता श्री रोहिणी मैया के भी चरण लगी और उनके भी पाए लगकर के उनको प्रणाम किया अध्यक्षताम याताम अध्यक्षताम जो श्री रोहिणी रसोई की अध्यक्षा हो करके पाचन कर्मेशता और जो पाचन कर्म जाता माने परम परम कुशल होकर के बेराज मान ऐसी रोहिणी जी को प्रणाम किया श्री रोहिणी जी की शोभा बलराम माता उनकी शोभा का वर्णन कर रही हैं कैलाश शैलक निभम दधती स्वकांत्या कैलाश शैलक निभम दधती स्वकांत्या श्री, श्री रोहिणी मैया कैलाश के समान ऊंची कैलाश शैलक निभम कैलाश पर्वत के एक शिखर के समान गोरी और ऊंची है धरती स्वकांक्षा नीलांशु का प्रणयी सदात राधा और श्री रोहिणी मैया ने नीले वस्त्र को धारण कर रखा है नीली साड़ी उन्होंने धारण कर रखी है परम प्रणयी श्री राधिका कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम रोहिणी मैया में विराजमान है और उन्हें जैसे ही श्री राधिका को देखा एकाएक बोल उठी कि सदात्र राधा यही ही आ बिटिया आ बेटिया ऐसा कह करके आओ आओ ऐसा कहकर के श्री राधिका को उन्होंने परम परम दो प्रसन्न न अपनी दोनों भुजाएं फैला करके श्री राधिका को पुत्र के भाव से जैसे अपने हृदय से लगा रही भुजा दो मान दो माने भुजा दो माने दोनों भुजा दो मान भुजा के तो भुजाओं का प्रसार करे यही आओ आओ ऐसा कहती हुई पाम सुमुख चुंब हसंती उस का आलिंगन किया और, ताम चुम्द चुम्द और उनके मुख को हुई असल राधिका का मुख चुंबन करती हुई आशीर्वाद देती हुई स्नेह प्रकट करती हुई बासुल्य भाव को प्रकट करती हुई रोहिणी मैया एकदम गदगद हो रही महानस पाकशाला पाली मुपेशन मृदना वचसाच बान चरता मृता पाक्रियोपणी विलोक्य महान सहानस उपे रोहिणी यशोदा और श्री राधिका इन दोनों के साथ में महानसम उपेत्रियों महानसमा ने रसोई रसोई में पहुंची और पाकशाला पाकी वहां पर विभिन्न पाकशाला जो है उन पाकशालाओं का भी दर्शन किया पाकशाला की पाली माने समूह पा, पाली माने पंक्ति तो पाक्षार ने रसोई की जो पंक्ति है उनका दर्शन किया है अनेक चूल्हे वहां पर विराजमान हैं स्मितेन है वचसास बाला उस समय श्री राधिका अत्यंत मुस्कर रही हैं और वाणी जो है वो वाणी का भी प्रयोग कर रही है ऐसे मधुर बोलते हुए मधुर वचन उनको कहते हुए श्री राधिका ने यशोदा और रोहिणी इन दोनों के साथ में प्रवेश किया रसोई घर में और सम्मान ने मान्य चरिता परम सम्माननीय चरित्र वाली श्री राधिका हैं उनने मुमुदे परम आनंद की प्राप्ति की रसोई में सारी व्यवस्था देखी तो परम आनंद की प्राप्ति की और पाक क्रिया उपकरण आनी विलोक की पाक क्रिया के जितने भी उपकरण हैं, उनको देख करके वे परम परम आनंदित हो रसोई गई सारी बर्तन हैं, वे सब उपस्कर वहां पर विराजमान उनको देख करके कोई चीज की भी कमी नहीं है सारी चीज वहां पर पहले से ही विराजमान है तो पाक क्रिया के उपकरणों को देख करके बड़े बड़े बर्तन बड़े बड़े जो थाल हैं, उनको देख करके और सब साम सामग्री जहां जैस जिसके लिए जो उपयुक्ती है वो रसोई की सामग्री दे करके ये बड़ी आनंदित हो सब मान्य मान्य चढ़ता श्री रसोई में अन्य जितनी भी बालाएं थी उनने भी श्री राधिका का आते हुए श्री राधिका का सम्मान किया मधुर वचन से और मुस्कुरा करके तो श्री राधिका रसोई घर में पहुंची और वहां पर अन्य जो दासियां थी बालाएं थी उनको देखकर के मधुर मुस्का करके और किसी से मधुर वचन कहकर के उन दासियों का भी सम्मान किया जिन्होंने पहले से सारी व्यवस्था बना रखी है इन दासियों ने जितनी भी तरकारी जितनी भी आ, शाक तरकारी है उन सबों को सुधार करके रखा है कौन कौन सी तरकारी अब क्या पता लगे कूष्माडू आलू कुशमांड कालू कचू कोचू कोई हो तो होगा है? अरबी अच्छा अरबी अरबी हाँ अरबी तो, तो कुष्मांड काल कोच मानक कंद कोई मानक कंद तुम भी माने मे घताको हाँ। माने वार्ता तो बैगन को कहते हैं बैगन वार्ता को मूलक मान मुली पटोल हाँ, फिर सैम फलानी फिर शिमी माने सेम फिर डिडीश माने ढेडस फिर वारण बुषाम फलानी माने कच्चा केला और बढ़िया केला वारण और उशाम फलानी पका और कच्चा दोनों प्रकार के केले फिर फलानी अनिचा रंभा विशेष और बीच में अनिचा माने जिसकी डंठल और कड़ा भाग निकल गया है ऐसे केले के बीच का जो भाग जिसकी सब्जी बनती है तो केले का बीच का भाग ऊपर के जो मोटे छिलका है उनको निकाल करके दो तीन छिलका और भीतर का जो भाग है उस भीतर के भाप को तो बीज की जो डल है उनको लेकर के नवगर्भ नवीन मोचा नए सुंदर गर्भ उन गर्भ के मोचा का साप जो है वो मोचा का साप माने केले के भीतर का जो गाभी है उस गाभी का शाप हा केले का हा केले के फूल अच्छा आ, तो ये मो, मोचा केले के फूल को कहते अच्छा हाँ केले का फोन अच्छा अच्छा और ये मोचा दो चीज है अच्छा मोचा अच्छा एक है अच्छा मोचा अच्छा हाँ तो मोचा नवीन मोचा तो बारे भुशा, भुशाम, भुशाम फलानी और फलानी और विशेष नवीन टीका में कहा है कि कच्चा केला उत्तम केला केले के फूल जिसको मोचा कहते हैं थोड़ केले के बीच की डंठल इन सबको उन्होंने लिया वे दासियां तैयार कर रही हैं फिर उसके बाद में ये वास्तुक मारिश पटोल या बथु बास्तु दिखाए दिखाएटर का शाख मटर का शाख फिर वासु को मारिश मान चने का शाख फिर पटोल शिखा सुंदर पटोल उ और कालाय कालाय बल्ली और पोदीना इन सबों को देख करके श्री तुम भी शिखा सुंदर जो तुम भी शिखा है उस शिखा को, जिसका बाद में तुम्मा बनता है तो तुम्बी विराजमान है ऐसे आलोक्य शिक्षक सखी सबग्रा इनका दर्शन करके श्री राधिका अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही है सब प्रकार के तो मटर का शाक चने का शाक कोमल घिया पुदीना इन सब का दर्शन करके श्री राधिका ने उनको भी सुधारने का आदेश दासियों को प्रदान किया दासी संभाल गई। लें यद विधना रुचिर त्यंजने तदुपयुज इत्य व्यक्तियों जिस तरकारी के साथ में जो बघार सुंदर लगे वो ही बघार उस तरकारी के साथ में दिया जा रहा है अरबी यदि अजमेन के साथ में अच्छी लगती है तो अजमैन का बघार और आलू यदि कहीं जीरा के साथ में अच्छा लगे तो उसमें बदल के बघार दे दो तो, अजमेन का बघार दे दो आलू में और आलू का बघार दे दो, दो किसी में दे दो, किसी का तो वो स्वाद नहीं आएगा तो जो तरकारी विधि तो जो जिस से रुचिर बनती है यन यन और जिस व्यंजन में जितना उपयुक्त तो हो तावे महानस चरी भी अमूल तानी उतनी ही वस्तु वो वस्तु उस समय अमनिया करके महा महानसरी भी रसोई में रहने वाली महानस रसोई रसोई में रहने वाली जितनी भी दासी हैं, अमूनी माने इन दासियों ने तानी प्रकारन, उनको उसी उसी प्रकार से उन्होंने कुटित करते तानी किसी को कूट करके किसी को सुधार करके उन्होंने उन वस्तुओं को सुधार करके उन वस्तुओं को रखा तो कूट करके करचित करके उनको बीन करके सुधार करके उन वस्तुओं को रखा अब एला मसालों में एला माने इलायची लवंग मन लौंग मरिच मन मिर्च अदरक माने जायफल जाति माने जीरा जाति फल मान अः जैत्री जा, जैत्री हाँ जा, जावित्री हाँ जावित्री जावित्री और जाति फला नहीं, और सुलांगल सस्य राजी और नियल और सस्य राजी सुंदर अन्य जो सरसों इत्यादि हैं वो सस्य राजी उनको और सिद्धार्थ तंदुल कहीं संभाले हुए बीने हुए चावल फिर निशा दलता में हल्दी पीसी हुई इन सबों को भी हरिद्रा हर इत्यादि जो है उनको भी चि जन आप इनमें कोई दासी इनको पीसने लग गए और कोई दासी इनको पीस करके सुंदरीजन अशेषाम दशेषाम अब्ज दृश कम्पलसरी के नेत्र वाली वे इनको कहीं पीसने लगी पिस्तवा पीस करके अलग अलग छोटी-छोटी सोने की कटोरी जो है उनमें सुवर्ण पुटकासु सुप्रभावित मसालों को अलग अलग रखा इनमें भी बने बनाए सूखे और पीस करके मसाले बनाना उनके सुख में अलग अंतर होता है तो भिगो करके मसालों से पीस करके मसाले जो बनाए जाएं उनकी सुगंध उनका स्वाद अलग होता है और यूं ही मसालों को छोटना उसका स्वाद अलग है सबका अलग अलग स्वाद है विशेष मसालों की सुगंध यहां पीस करके मसाले बनाए जाए तो पीस करके छोटी छोटी कटोरियों में हर एक मसाले को अलग अलग रखा बस्ते से करके स्वर्ण पुटकासु शुभ्र प्रभावई आच्छादितम सुंदर ढक्कन उनसे ढक्कर के आच्छादित आसु अनुचरी घटे आस अनुचरी जो दासियां हैं उन दासियों ने घरा में शराब माने सुंदर सकोरों में भी कुछ पदार्थ उनको ढक करके रख दिया है सुस्थापितानी वसनों पर पाक लीला उनको सुंदर स्थापित कर दिए तब उस समय बसनों पर एक कपड़ा बिछा करके उनके ऊपर इनको स्थापित कर लिया पाक पाकलीला आरंभे चकार हृदय निर्वध्य शीला उस समय श्री राधारानी ने अपने ए, मन को अब पाक लीला में पूरी तरह से लगाया जो है ही पूरा पूरा ध्यान अपना लगा श्री राधानी की शोभा कैसी है कि आवश्यक आभरण देश लसक हल आभूषण और बेश इनसे उनकी शोभा विशेष रूप से हो रही है इस समय अपने अंचल को दबा करके श्री राधिका हल आभूषण और हल के वस्त्र उनको धारण करके विराजमान है आवश्यक आभरण देश लसक का, धौतांग पाण कमला जिन्होंने अपने चरण हाथ कमल कमल चरण कमल इनको रसोई में प्रवेश करने के पहले धो लिया रसोई की जैसी मर्यादा है तो रसोई में जाने के पहले हाथ पैर धो करके फिर वहां पर सर रोहिणी का रोहिणी जी के साथ में बभराज सा वर महानस वेद कायाम वहां पर सुंदर एक चबूतरा है रसोई में और उस रसोई के चबूतरे के ऊपर श्री राधिका टिक गई है बैठ गई तो बभराज सा बर महानस वेद कायाम सुंदर जो महानस रसोई उसमें कई बैठने के लिए सुंदर चबूतरी बनी हुए हैं उन चतुष्कों में श्री राधिका विराजमान हो गई है और शुद्धाय कौतुकमती पचन क्रियायाम आज परम कौतुक श्री राधे का आज वहां पचनक रसोई की क्रिया क्रिया में वे वहां विराजमान हुई हैं तो बभ्राज साह वहां पर शिशुभित करके वे विराजमान हुई हैं और उस समय रोहिणी जी के साथ में आदरपूर्वक श्रद्धा आदरपूर्वक वे वहां पर दीपतासो राम जननी इंगित ततो न लेनो चारोतर समुजेनो दीपतासो राम जननी इंगित तो अंगलेनो श्री रोहिणी मैया ने उस समय इंगित किया और इंगित करने पर इशारा करने पर ततो अंगलेनो उस समय सुंदर हवा चल रही है हमने अनल माने अग्नि वो अग्नि विराजमान है उस अग्नि से चूल्हे में अग्नि डाल करके और समुज्वल जहां सूखी ईंधन डालने पर वो उज्ज्वलित हो गई है अग्नि जल गई है माने पुरानी रीति ऐसी थी कि कभी अग्नि जो है वो होली से कभी लाई गई उस अग्नि को सुरक्षित रखा जाता था और एक बार जो अग्नि जल गई बार बार अग्नि को जलाना मंगल में नहीं माना जाता था हर बार लाइटर से जला रहे हैं ये ये नहीं वो एक अग्नि पहले से रहती थी कहीं दबी हुई अः में उपला में वो अग्नि थे उसमें से उपले का टुकड़ लिया डाला उसके ऊपर इधर रखे और फिर ऐसा हो वर्षा आदि में अग्नि तो घर में नहीं रहे तब भी उसको पुनः प्रज्वलित नहीं करते थे उसको कहीं पड़ोस मांग करके ले आते थे पुरानी तो ऐसी थी पड़ोसे कहीं अड़हाने से किसी के दूसरे के अड़ाने से फिर अग्नि थोड़ी सी ले आते थे फिर उससे अग्नि से अग्नि प्रकट कर ली जाती थी तो पांच पांच सौ वर्ष की जो अग्नि है वो कहीं व्यवस्थित रही राधा जी के मंदिर में जब से मंदिर बना तब से अग्नि अभी तक वो अग्नि चल रही है मुख्य अग्नि और तो उसको ही सुरक्षित रखा गया तो ये अग्नि को सुरक्षित रखने की पहले एक परंपरा रही थी तो वो ही कह रहे हैं दीपतास राम जननी इंगित इंगित श्री बल्लावी जी की माँ के इंगित करने पर जो अरहाने में अग्नि है उसमें से ला करके थोड़ी सी अग्नि चूल्हे में रख करके फिर उसको प्रज्वलित कर दिया गया शुचारोतर दार दाल समुज्वलो चूल्हे के ऊपर सुंदर दार, दार चारोतर माने सूखी परम सुंदर अग्नि जल्दी पकड़ने वाली जो दारू है लकड़ी उनसे उस अग्नि को जला लिया गया आरु रोहन लोचन चित्र जेत्री रजताचित्र पाक उस समय सबके मन को देखकर तो आरु आरु रोहन अखिल लोचन चित्र जैत्री सब के नेत्रों के मन को जीत लेने वाली अखिल लोचन चित्र जैत्री अपनी शोभा से संपूर्ण आ, के नेत्रों को जैत्री माने जीत लेने वाली दासियों ने तास ताम रीति रजताचित पाकपत्री के, रजत के और पाकपत्री चांदी आदि के जो बर्तन हैं, उन बर्तनों को चूल्हे के ऊपर रखा सुंदर सुंदर जो पत, पीतल तामे चांदी इनके जो बर्तन हैं, इन बर्तनों को चूल्हे के ऊपर उनको चढ़ाया। आरोह माने उनको चूल्हे के ऊपर चढ़ाया अखिलोचित्री सबके नेत्रों को जीत लेने वाला जिनका स्वरूप है ऐसी ताहा माने उन दासियों ने ताम्र उनमे के पीतल के रजत से और ऐसे जो पात्र हैं उन पात्रों को अलग अलग चूल्हों के ऊपर चलाया चढ़ाया जज्ज्वाल स्वयं अफूत कृत बीत धूमा उसमें बिना फूंक दिए ही जज आलसा स्वयं अग्नि स्वयं ही जल उठी अग्नि स्वयं ही बिना फूंक दिए ही अग्नि जल उठी स्वयं अफूत कृत बीत धूम बीत धूम और अग्नि में धुआं नहीं उठ रहा था ये भी बात है इतने चूल्हे जल रहे हैं परंतु धुआं नहीं उठ रहा था धूम अग्नि स्वयं अजलत जलम अभू अग्नि जो है उसमें स्वयं ही वह प्रज्वलित हो गई है अनुभूम उस समय अनुधूम उस समय सुंदर सुंदर जो पदार्थ है वो पदार्थ उसमें कहीं डाले जाएंगे आ, माने रसोई जो की जाएगी तो जंज्वाल स्वयं धूम अफूत और बिना फूक दिए और धुआं के बिना अग्नि स्वयं जल मूत अनुभूम भू महा उस समय स्वयं ही जल ही और उसमें धुआं इत्यादि नहीं हुआ सबने इसका अनुभव किया यद्यत्र प्रमाणम उस समय जितने जितने नमक आदि की आवश्यकता है तथा प्रमाणम उतने ही प्रमाण में तक तक तले अतुर प्रमाणम उस समय दासियों ने उतना उतना ही सामान श्री राधा रानी के हाथ में दिया राधा रानी देख रही है थोड़ा और दे थोड़ा हटा ले कम ऐसे राधा रानी देखती जा रही है परंतु जितना जरूरत है उतना वे दासियां श्री राधा रानी के हाथ में देती जा रही हैं और वे राधा रानी उसको प्रमाण करके अनुमान करके कहा कितनी जरूरत है उतना डाल दें उस समय अगर सरल देवदार इनकी अगोर की सरल के वृक्ष देवदार के वृक्ष इनकी जो अग्नि है वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है ज्वलन परिशुद्ध चूल्ले का उस उसमें ज्वलन माने अग्नि के ऊपर परिश्रित चूल्ले कागे जो चूल्हे हैं उस चूल्हे के ऊपर सारी कढ़ाई इत्यादिक जो पात्र हैं उनको चढ़ाया हुआ है और चढ़ा करके निहित विविध पात्र राज अनेक प्रकार के अन्य पात्र जो हैं आवश्यक जितने भी हैं वे भी सब सजा करके व्यवस्थित रखे हुए हैं तो निहित विविध पात्र राज विभिन्न पात्र की राज माने पंक्ति उनको रखा हुआ है वो पंक्ति सुशोभित हो रही है और बहुविध तेमन साधु साधना और अनेक प्रकार के अन्य जो पात्र हैं अन्य जो करछली झारा इत्यादि पलटा उन वे सब पात्र भी रखे हुए हैं बहुविध अनेक प्रकार के तेमन साधु साधनार्थम ये सब पात्रों को उठाने के साधन करने के जो पात्र हैं उन सब वे सब व्यवस्थित रूप से अः वे सजा करके रखे हुए हैं साधु साधन आर्थम साधु साधन करने के लिए वे सब पात्र जगह पर रखे हुए हैं ज्वलन कलन पात्रा धारो भा भि मूर्छन दर्व चाले त्रिवल कुछ भुजा सकम्प चेलो चलन बसात उत्पाद यी राधारानी कभी ज्वलन कभी अग्नि जो है उसको बढ़ावेगी तो अग्नि को जलाते समय फिर कलम कभी जो पदार्थ है उस पदार्थ को देख रही हैं, कभी पात्र धारण चूल्हे के ऊपर कोई पात्र चढ़ा रही हैं, फिर उभोदे बती मैने कभी दोनों ओर हिला रही हैं, जो भूम रही है चीज उसको दोनों ओर हिला रही हैं। कभी कभी कभी स्वयं मुची होती झ के किसी पात्र को हिलाती, को हिलाती है।, कहीं वे मूर्छन किसी पात्र को है कभी दर्वी चालनाध्याय दर्वी माने करछी उसको चलाती है तो इस समय ये सब करते समय त्रिवनी कुछ भुजा सकम्प चेला श्री उनकी उनके वक्षस्थल उनकी भुजा वक्षल में, में भी कम्प होता हुआ विराजमान सो वस्त्र को भी संभाती हुई चलन बशात उत्पाद यह तो विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करने पर उनके अंचल वो भी कभी ऊंचे हो रहे हैं कभी नीचे हो रहे हैं कभी त्रिवनी का दर्शन हो रहा है कभी नाभि का दर्शन हो रहा है कभी भुजा उनका दर्शन हो रहा है तो श्री राधिका की हर एक छवि वो परम परम सुशोभित रसोई करते समय भी सुप्रिया जी की जो छवि है वो परम परम शोभित तो हो रही है मधुर भर मच्छुता स्वृद स्त गवाक्ष ये श्रोमणी श्री श्याम सुंदर अब रसोई में एक छोटी सी खिड़की है झरोखा है तो झरोखे में आग डाल करके श्री जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं प्रिया जी अब रसोई करती हैं तो ये वहां से झांक करके देखते हैं मधुरम भरम अपूर्व श्री राधिका की जो मधुरिमा रसोई करते समय जो मधुरमा उनको अच्छुत परम शोभा से युक्त सर्व कलाओं से युक्त वे अच्छुत अच्छुत का तात्पर्य है जो सभी कलाओं में परिपूर्ण कोई भी कला जिससे छूटी हुई नहीं हो ऐसे वे जो अच्युत है संपूर्ण शोभा में तनिक भी न्यूनता नहीं है जिनकी ऐसे उन श्री परम कला निधि श्याम सुंदर वे श्री प्रिया की शोभा का कहीं झांक झाक करके खिड़की से दर्शन कर रहे हैं एक झरोखा है उस झरोके से दर्शन कर रहे हैं गवाक्ष अपने बगल में ही का भवन है उस भवन में एक गवाक्ष है छोटा सा एक छेद है गवाक्ष है उसमें धृतिक क्षण आज अपनी आंख लगा करके श्री प्रिया जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं आज प्रिया जी की रूप माधुरी का पान करते हुए लालजी बेराजमान है मदन मदन चितम विवृंदन और उस समय प्रिया की प्रत्येक शोभा का दर्शन करके इनमें मदन आवेश वह प्रकट हो रहा है मदन का मद वह उदनचित हो रहा है विवृंदन और उस समय श्री कृष्ण श्री प्रिया की रूपमाधुरी का दर्शन कर जो उनको आनंद आ रहा है उस आनंद का मधुमंगल के सामने वर्णन कर रहे हैं जगा पटुर बटुम मिशेणों कोई बहाने से श्री मधुमंगल के सामने उस रस का वर्णन कर रही सावधान यहां पर मधुमंगल का केवल सक्ष प्रीति में भाव है जबकि शिष्य श्याम सुंदर का मधुर प्रीति में भाव मधुमंगल का सक्ष प्रीति के अलावा उस समय कोई दूसरा भाव नहीं परंतु की ऐसी रीति है कि रूप माधुरी का दर्शन करके सखी श्याम सुंदर कोई भी रह नहीं पाते हैं किशोरी रह नहीं सकती है वर्णन के बिना ये सखी की व्यवस्था है प्रेमी की व्यवस्था है श्याम सुंदर विवश होकर के मधमंगल से कह रहे हैं मधमंगल अधिकारी है। किया जाएगा सखा के सामने भी वर्णन नहीं किया जाएगा परंतु तो एक दो अंतरंग जो सखा हैं उनके सामने श्री राधिका की रूप माधुरी का श्याम सुंदर वर्णन करते हैं परंतु तो उन सखाओ के हृदय में भी केवल सखा के प्रति क्ष भाव है प्रिया के प्रति प्रियाओं के प्रति परम आदर का भाव तो को तो बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया श्री विश्व चकुर्थी ने जैसे बालिकाएं जिस समय यमुना जी में कात्यायनी व्रत करते हुए स्नान कर रही हैं अपने वस्त्रों को उन्होंने स्थापित कर दिया है किनारे पर छोटी छोटी बालक हैं संकुचित तो है नहीं चार चार पांच पांच वर्ष की अवस्था अभी इनकी अवस्था है अभी इनमें संकोच तो है नहीं के आनंद यहां पर तो बालक जब तक बड़े हो जाए तब तक, तक बिल्कुल निर्मल चित्ते हैं और वे योन सब नंगे उहाड़े आनंद पूर्वक स्नान करें खेले तो श्री बालिकाएं अभी लोग रीति के अनुसार इनका जो श्रीअंग का अपूर्व व्यय है प्रकट व्य है उस प्रकट व्य में अभी संकोच नहीं में नहीं है परंतु तो वृक्ष की स्थिति यह है कि प्रकट वय में भी प्रेम बाल्य अवस्था में भी दीप लोक व्यवहार की दृष्टि से ये वस्त्रों पर करके के छोटी छुकाएं यही खेपूद रही है यमुना जी में स्नान हुई है और उस स्नान करते समय श्री सागरों को भी साथ में ले करके श्री कृष्ण आये और इनके वस्त्रों का हरण कर रहे हैं विष्णा चक्रवर्ती जी वहां पर कहते हैं कि कृष्ण की तो गोपिकाओं में मधुर प्रीति है उज्जवल प्रीति है परंतु तो सखाओं की गोपिकाओं के प्रति कोई प्रीति नहीं है सखाओं का पूरा ध्यान है सख्ती प्रीति में देखें आज कन्हैया कौन सा ऊधम करता है और कन्हैया के ऊधम में हम कैसे सहायक हो सकते तो सखाओं का गोपियों के साथ में कोई संपर्क नहीं पंत गोपियों का श्याम सुंदर में प्रेम है श्याम सुंदर का गोपियों में प्रेम है तो इस प्रिय नर्म सखा के जो रहस्य है उस रहस्य को इस तरह से समझना चाहिए और सखियों के मंजिलियों के श्रृंदार वर्णन के रहस्य को भी इस प्रकार समझना चाहिए कि किसी का भी न गोपियों का न प्रिय नर्म सखाओ का गोपियों का श्याम में नहीं और प्रिय नर्म सखाओ का गोपियों के प्रति कोई संबंध नहीं सारी सखियों का संबंध है राधिका से मेरी सखी क्या सोचती है और इसके श्याम के साथ में मिलन में मैं क्या कैसे सहायक होकर के विराजमान हो सकती हूं यह बड़ी सावधानी नहीं तो पर कहीं रसाभ है, तो कृष्ण के प्रति कोई सीधा संबंध नहीं है कृष्ण की शोभा का भी वर्णन करेंगे तो प्रिया के हृदय में उद्दीपन विभाव प्रेम को जगाने के लिए करेंगे और सखागण भी यदि कहीं गोपियों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं तो निज प्रेम के कारण नहीं कर रहे हैं श्याम सुंदर के हृदय में जो प्रेम है उसके उद्दीपन के लिए कर रहे हैं तो सखाओं का सारा भाव सख्छ रस में है और मंजरियों का सखियों का सारा भाव भावोल्लास में उनके हृदय में भावोल्लास ही विराजमान है सखी की कैसे सेवा करें श्री स्वामी की कैसे सेवा करें प्रियालाल को कैसे मिलाएं इस प्रवृत्ति है श्याम के सुख से श्याम के संपर्क से अपने आप को सुख करने से दूर दूर तक इनका कोई संपर्क है ही नहीं उसका छीटा मात्र भी नहीं।, निसुख के नहीं प्रिया को कैसे सुख दिया जाए यही मंजरी सखी इनकी एक मात्र प्रवृत्ति है और यहां सखाओं की तो वस्त्र हरण दीना में ठाकुर वस्त्र हरण कर रहे हैं सारे सखा हंस रहे हैं गोपियों के ऊपर वो हंसी वह निज आनंद के कारण नहीं है वह हंसी श्याम सुंदर आज अपने खेल में सफल हो गए हैं हमारा सखा सफल हो गया है उस तो सख्त प्रीति की वृद्धि में ही इनकी प्रीति है गोपियों के साथ में सीधा कोई संबंध संबंध नहीं यह एक बहुत राशि की बात है और इसे हमेशा हाँ ध्यान रखना चाहिए अन्यथा रसाभास उपस्थित हो जाएगा तो सखाओं की और सखी मंजूरियों के भावोल्लास इनको धारण करते हुए ही वे सर्वदा सर्वदा विराजमान हो रहे तो मधुर मो भल मच्छुत सौध अच्छा उस समय किमत जगात पटुर बटुम विषय श्याम सुंदर की बात उस समय मधुमंगल से कह रहे हैं और मधुमंगल कोई बात उस समय श्री श्याम सुंदर से कह रहे हैं दोनों दोनों से कोई बात कर रहे हैं पंत तो श्याम सुंदर की प्रीति है श्री राधिका में और मधुमंगल की प्रीति है कृष्ण के सक्ष भाव राधिका के साथ में उनका कोई संबंध नहीं तो किमप किमप जगा पटु बटु वो पटु हमारे परम चतुर्शी श्यामचुदर ने बटु मिशेणों मधुमंगल से कोई बात कही मधुमंगल इसके अधिकारियों सखा है सखा चार प्रकार के एक सखा सुर सखा दूसरे सखा हैं सखा तीसरे हैं प्रिय सखा और चौथे हैं प्रिय नर्म सखा सखा वो जो अवस्था में शाम सुंदर से थोड़े बड़े जैसे बलदाऊ जी परंतु इनकी प्रीति सर्वदा सर्वदा श्री कृष्ण के प्रति इनकी जो प्रीति है वह अब की गंध है उसमें बासन उसका नाम है सुरुत जहां शुद्ध साक्ष सखा भाव के अलावा दूसरा भाव है ही नहीं वहां पर वे हैं सखा कंधे पर चढ़ेंगे कंधा पर चढ़ाएंगे बिल्कुल असंकोच बुद्धि और केवल शिक्षित प्रीति में ही प्रीति है तीसरे हैं प्री सखा ये दास्य गंधी सक्षित प्रीति वाले हैं इनमें दासे हैं और श्याम सुंदर की सेवा करने में उनकी प्रवृत्ति है श्याम सुंदर कह ए दौड़ के तो मेरे ताइन चल रहे क्या अभी लाओ भैया और ऐसा कहते कि दौड़ के जाएगा बल, देख वो आम है तोड़ के ला वो अभी लाओ। और कृष्ण सखा के आदेश को प्राप्त करके पेड़ के ऊपर चढ़ेगा लटक लटकू के आम लेकर के कूद पड़ेगा तोड़ करके तो ये श्याम सुंदर की सेवा करने में जिनकी प्रीति है वे हैं प्री प्रीसख प्री सखा तो सखा सखा अब चौथे रह गए प्रिय खा ये मुख्य है ये प्रिय नर्मस कृष्ण की राधिका के प्रति प्रियाओं के प्रति जो प्रीति है इसको जानते हैं और उस प्रीति में कृष्ण की सक्षम भाव से ये सहायता करने के लिए तैयार हैं इनके आगे श्री कृष्ण अपने राष्ट्र को भी प्रकट कर देती है राहसमय जो प्रीति है उनको भी प्रकट कर देते हैं परंतु राह प्रीति को भी प्रकट करने पर इनका जो भाव है वो कृष्ण के सखी के प्रति है गोपी के प्रति कोई इनका संबंध नहीं गोपी के प्रति इनके हृदय में कभी कोई बिकार है ही नहीं जो भी इनके हृदय में बिकार हैं वो सब कृष्ण की प्रीति के लिए इनके हृदय में बिकार है रस से आधारित हैं रस पर मधुर रस पर वे आधारित नहीं तो आप परम रस पटुक श्री कृष्ण बटुक से बोले मधुमंगल से बोले कभी अरे एक पट्टा लेके आ एक चौकी लेके आ दिख नहीं रहा है तो कभी मधुमंगल पट्टा लेके आए बोले नेक घोड़ा बन जाए तेरे कंधा पर चढ़ के देखूं भीतर रसोई में क्या हो रहा है अब मधुमंगल घोड़ा बने हुए हैं कन्धिया चढ़े हुए है तो ये जो अः कृष्ण की सहायता कृष्ण के रस में सहायक होकर के वो मधुमंगल विराजमान है मधुमंगल का प्रियागणों के साथ में कोई संबंध नहीं है सब उनके साथ में सक्ष भाव ही विराजमान है कोई अन्य विकार नहीं साथ महान सदता किमकम तया साधित वेदया सहो सर्व तदेत मम तई मनाधिकम संदर्श्याल मातरम् इस प्रकार श्री प्रहित अब श्री गोपियों को एक बार गोपियों के झुंड को रसोई में छोड़ दिया सब रसोई आनंद पूर्वक कर रही हैं उस समय तम सात महान सब गता सा माने श्री यशोदा। उस समय प्रहित माने अपने हाथ का काम छोड़ करके श्री यशोदा भी दौड़ दौड़ करके रसोई में आ रही है मन लगे क्या यशोदा मैया का कन्हैया की रसोई कितनी हो गई कितनी हो गई ये उताबला पर यशोदा मैया जल्दी से रसोई हो जाए कन्हैया को भूख लगी होगी देर नहीं लग जाए तो रसोई को देखने के लिए प्रहित अपने हाथ के जो काम है उनको छोड़ करके श्री यशोदा मैया बार बार रसोई में आती हैं और रोहिणी से पूछती हैं रोहिणी किम किम तोया हो। राधिका को संग में लेकर के कौन कौन सी रसोई तुमने कल ली कौन कौन सी चीज तैयार हो गई कौन कौन सी बाकी रह गई सर्वम तदेदं मम तईम नदिकम जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों को सबको मेरे सामने तुम मुझे दिखाओ सर्वम तदेतन मम तेमनादिकम तमंगे जो हैं तेमन तमंगे जो हैं उन तेमन तमंगों को जैसा उघाल करके दिखाओ तो सही क्या क्या चीज बन गई संदर्श अत्याह बलश्य मात मातरम उस समय श्री रोहिणी जी ढके हुए जो तमंगे हैं उन तमंगों को ढके हुए जो पात्र हैं उनके ढक्कनों को उठा करके दिखा रही हैं। बोले ये तैयार हो गया ये तैयार हो गया ये सिद्ध हो गया ये सिद्ध हो गया और श्री राधे आंख से ही नहीं बिल्कुल सही है सही रंग सही आ रहा है बढ़िया आ रही है इसका स्वाद भी बढ़िया होगा तो दृष्टि से ही स्वंध से पहचान रही है कि सब चीज सुंदर है कहीं कोई बोले इसमें बोले अभी इसमें अमुक चीज और डालेगी गार्निशिंग जो है इसकी सजावट वो अभी और होगी कुछ पीछे डालने की थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसके बाद में अमुक चीज डाली जाएगी तो ठंडा होने के लिए कुछ चीज को रख दिया गया है क्योंकि गर्म में इलायची डाल दो तो इलायची की सुगंध उड़ी जाएगी इलायची सुगंधी देगी ठंडा हो जाए तब इलायची डालोगे तो इलायची की सुगंध आएगी और नहीं तो इलायची सुगंध उड़ जाएगी तो कब कौन सी चीज कितनी मात्रा में डालनी है ये श्री रोहिणी जी बहुत अच्छी तरह से जानती तो संदर्शय जरा दिखाओ इत्या बलश्य मातरम बल बलदाऊ की मां उनसे ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री रोहिणी मैया तमा सम्वार उस समय सम्मित वेद कांतरे जो जो सामान तैयार होता जा रहा है उसको उठा करके एक ऊंची चबूतरी है उस चबूतरी के ऊपर लाकर के उस सामान को श्री दासीगण रख देती हैं तो जो जो पक्वन में है जो सिद्ध हो गए हैं उनको लाकर के एक जगह अब यदि वहीं रखेंगे तो फिर आगे का काम कैसे चलेगा बाबा अड़स देंगे इसलिए सिद्धांतों को अलग रख दिया गया जो तैयार होते जा रहे हैं और जो हो रहे हैं उनकी उपयोगी सामग्री को ही रसोई में रख रहे जहा स्वच्छ की हुई लिपि पुता जो सुंदर चबूतरी थी उस चबूतरी के ऊपर सारे सामान रखे गए हुए हैं नवीन मृत भाजन पंत संभ नवीन मिट्टी के जो पात्र हैं उनकी पंक्ति भी सजा करके रखी गई है कुछ चीजें हैं जो कि मिट्टी के, के बर्तनों में रखी जाएंगे मिट्टी की सौधात उनकी सौधात को और भी ज्यादा बढ़ा दे फिर मिट्टी का जो ठंडापन है वो उनके स्वाद को और अधिक बढ़ा दे तो मृत भाजन पंक्त संभृतम मिट्टी के पात्रों में संभाल करके रखी है सा दर्शयती कृतता कृत तेम उस समय जो रसोई हो गई है उनके तमंगाओं को श्री राधिका को ने श्री यशोदा को रोहिणी जी दिखा रही तो सात दर्शयती श्री रोहिणी दिखा रही हैं कृत ते, तेम जो रसोई किए हुए तेमन हैं तमंगे हैं उन तमंगों को बड़े पात्र उनको दिखा रही हैं और राधाम अथ प्रशंसा रोहिणी श्री यशोदा जी राधिका की प्रशंसा कर रही हैं बोले अरे रोहिणी राधिका के हाथ की तो अठोत हटोती ही अद्भुत है देख कितनी सुंदर रूप रंग गंध ये दोनों कितनी सुंदर हैं कोई भी चीज कैसी सुंदर बिल्कुल बदामी रंग की बढ़िया सिकी है सफेद है कच्ची रह जाएगी मुलायम हो जाएगी भुरभुरी नहीं होगी पंत क्रिस्पी होगी तब जबकि ठीक मंदी आँच में से हो यदि गरम आँच में सेक दी है गरम यदि तेज आँच में सेक दी गई तो ऊपर से तो लाल हो जाएगी परंतु भीतर से नम रह जाएगी भुरभुराठ नहीं देगी क्रिस्पी नहीं बनेगी तो राधान प्रशंसा प्रशंसा है म रोहिणी श्री राधिका की भी प्रशंसा कर रही हैं और रोहिणी की भी प्रशंसा कर रही हैं कि बहुत सुंदर तुम्हारा निर्देशन दि, है जिसके द्वारा सारी रसोई सुंदर बन रही है सुमधरम सुमधुर सुसंस्कृतम निपुण पचने बुद राधे पुरवर मंथन का सुसमृतम सुमुख पश्चिपुरा सखे पायसम सबसे पहले पायस दिखाया खीर दिखाई ये खीर तैयार हो गई है सुमधुर शोपी सुसंस्कृतम ये सुंदर खीर है जो राधिका ने बनाई है और ये चंद्रमा जैसी तो शुभ्र है एकदम इसकी उज्ज्वलता वो देखते बनती है सुमधुर शोपी सुसंस्कृतम चंद्रमा के समान ये सफेद है निपुण या पचने मृदराधसा श्री राधिका ने बड़ी निपुणता पूर्वक इस खीर को बनाया है खीर में चावल डाले चावल डालने के बाद में बीच में ही यदि पहले ही उसमें कर्छी डाल दी और हिला दिया तो चावल कड़े हो जाएंगे जब चावल खीर में पक जाए हाथ में लिए दो चावल उनको अपने आप भी मसल जाए घुल जाए तब उसमें करछी डाली जाएगी तो खीर घुल बढ़िया होगी नहीं तो खीर अलग अलग दूध कितना घोटो बनने गई दाल में यदि पहले करछी डाल दी गई तो फिर दाल अब तो प्रेशर कुकर थोड़ी तो उस समय यहाँ पर प्रेशर कुकर थोड़ी है वहां पर तो पुरानी रीति से तो दाल जो है वो जब पूरी तरह से गल जाए उसके बाद में करछी डाली जाएगी तब तो दाल घुटेगी नहीं तो कितनी भी उबाल लो वो उबाली कड़ी, कड़ी रहेगी गलेगी नहीं तो श्री राधिका ये अच्छी तरह से जानती हैं कि कहा पर किस समय करछी डालनी है यदि चलाना भी है तो शुरू शुरू में केवल हल्के से कोंचे से खीर को चला दो कि नीचे भाई दूध लगे नहीं यदि करछी डाल दी तो फिर चावल नहीं घुलेंगे चावल अलग रहेंगे और खीर दूध अलग रह जाएगा दूध चावल मिलकर के एक जीव नहीं होंगे बढ़िया खीर नहीं बनेगी तो सुमधाम शस्तों के सुसंस्कृतम के जो चंद्रमा उनके समान ये कांति वाली है खीर सुसंस्कृतम और निपुण या पचने पाचन करने में बड़ी निपुणता के साथ में इस खीर को बनाया गया है कैसे चावल और दूध दोनों मिलकर के एक जीव हो गए हैं कैसे सुंदर हो गए हैं प्रोवर मंथनकाश सुसंभृतम और बड़ी चतुराई से उनको अब मथनी में ओले ला गया है ढोला गया है फूहर कोई खीर को किसी मथनी में डाले तो सारी मथनी को नहला दे। पंत बड़ी चतुराई के साथ में सामान केवल भीतर जाए बाहर ओपनी ये रसोई करने वाले की चतुराई है तो प्रवर मथन मंथन का सु, सुसंवृत चतुराई के साथ में मंथन का मथनियों में उनको उड़े उड़ेला गया है और बाहर में नहीं फैले हैं उनमें से ओक नहीं बह रहे नहीं तो ओक बैठे हुए महा बुरे लगे मंथन का पूरी शोभा खराब कर देख पश्च्य पुर सखे पाये अरे सखी यशोदा देख देख राधिका ने ये खीर बनाई है इसका तू दर्शन कर करी बनाई है सयाद मीठी थूली मीठा दलिया मीठी थूली ये सैयाब बनाया है जो कि सैयाब कैसा है कि बल पुष्टिकरम बल और पुष्टि इन दोनों को करने वाला है हृदय परम मनोहर है और मधुर मृदुलम सती परम मधुर है मृदुल है बल पुष्टि को करने वाला ये बड़ा हृदय मन को अच्छा लगने वाला ये मधुर मृदुल यह सयाव है यह थूली या दलिया मीठा बनाया गया है मंथनी संभ्रतम पश्यो आज इस घड़े में मिट्टी के घड़े में मंथनी मंथनी में ये रखा हुआ है सयावम अनेकृतम यह भी राधिका ने बनाया है श्री राधिका अपनी प्रशंसा सुन करके मन ही मन पसंद हो रही है और लजाती जा रही है कह? कभी पूछना हो तो कहने जैसे माँ बताती गई मैं तो वैसा करती गई रोहिणी माँ जैसे बताती जा रही हूं वैसा करती जा रही हूँ तो यो यो भी कहती जा रही है और रसोई की यदि प्रशंसा नहीं हो तो रसोई करने वाले को आनंद नहीं आएगा इसलिए रसोई की प्रशंसा भी जरूर भोजन करने वालों को रसोई की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए नहीं करेगा तो फिर रसोई करने वाले को यह लगे रसोई सेवा करने वाले को जाने अच्छी बनी है कि नहीं बनी है तो यह भी आवश्यक है तो पहले से ही उसकी प्रशंसा करें रंभा सीरा सीरी क्षीर सारे शशकुली विभिधा सखी पश्य पिष्ट विकारांशा नाना भेदान सुसंस्कृतान और देखो ये केला जो है उनके सुंदर पाक ये बनाए गए हैं तो रम्मा केला पके हुए केला उनकी ये सुंदर सामग्री बनी हुई है ये सीरी माने नारियल ये खीरसा ये खीर सा तैयार है ये शशकुली ये सुंदर शशकुली माने सुंदर जो जलेबी है वो जलेबी यहाँ पर तैयार है पश्चिम पिष्ट जो और यहां पर अनेक प्रकार की पीठा के जो बेकार है उनको यहां पर बनाया गया है जो सुंदर अः जिनमें भीतर पीठा भर करके खोआ मेवा इत्यादि बंद करके और फिर गुजिया इत्यादि जो बनाए जाते हैं वो तो विकार पिठा विकार उनके विकार उनको भी देखो ये तैयार हो गए पीयूष ग्रंथी कर्पूर अमृत केले कहा अने संस्कृत आप विधिर में न गोचरा बोले ये पीयूष ग्रंथी है ये अमृत के लिए है ये कर्पूर के लिए है इन सारे पकवानों को राधा ने बनाया है अब कैसे बनाया है? इनकी विधि तो रोहिणी जी कह रही मुझे भी नहीं आती भाई आजकल की नई बालक हैं ये जितना जानती उतना हम लोग पुरानी लोग जानती नहीं ऐसे श्री रोहिणी जी कह रही है कि ये कर्पूर के लिए कैसे बनी और पीयूष के लिए कैसे बनी और अमृत के लिए कैसे बनी इनके प्रकार को तो हम भी नहीं जानती है अन्य संस्कृत आप विधि में न गोचरा इनकी विधि मुझे भी पता नहीं ये श्री राधिका उनकी अत्यंत प्रशंसा उनका एक प्रकार है ये अति प्रशंसा करना तो एकदम फूल गई राधिका मेरी कितनी बड़ाई हो रही है ये आनंदित रहती केवल मथ तक लिंदो मौम मौ अयम बटका द्विधा इनमें केवलम केवलो मथतो अक्लिन्ना दो प्रकार के ये बड़े बनाए हैं कुछ बड़े तो सूखे हैं और केवल कुछ बड़े जो हैं वो क्लिन्ना भिगोए भिगोए हुए तो सूखे मगोड़ा और भेगे हुए मगोड़े सूखे बड़ा और भेगे हुए बड़े इनको भी बनाया गया है केवलो और मसता केवल स्वयं मथे हुए बड़ा और ढीगे हुए दही बड़ा में जिनको डाला जाएगा बाद में दही लपेटा जाएगा वो दो दोनों प्रकार के बट को द्विधा दो प्रकार के बड़े हैं सीता लवन संयोगा इनमें कुछ मिश्री मिलाकर के बनाए जाएंगे और कुछ लवन मिलाकर के बनाए जाएंगे कुछ कुछ मीठा उसके ऊपर सौठ भी डाली जाएगी और उसमें नमक भी डाला जाएगा तो दो तरह के ये दही बड़े जो हैं वो तैयार किए जाएंगे लवण शीतालवण संयोगाल मास चतुर्भुजा यद्यपि मांस माने उर्दू के हैं उसके उर्दू की दाल के हैं परंतु तो मांस माने उर्दू की दाल होने पर भी ये चार प्रकार के बड़ा यहाँ बनाए गए हैं कुछ मीठे बड़े चाशनी में भोगो भिगो करके कुछ दही में भिगो करके नमक मिला करके कुछ दही और नमक और मिठाई सबको मिला करके ये बनाए गए हैं कुछ सूखे तो ऐसे सूखे गीले दोनों भेदों से चार प्रकार के बड़े सता और लवण नमकीन मीठे सूखे और दही में भिगे हुए ये चार प्रकार के बड़े यहां पर तैयार हो गए हैं अब चिंचा आमरातक चुक्रा चुक्राग्रही चिंचा माने इमली आमरातक माने आमचूझ तो आम माने कैरी के, तो चिंचा आमरातक कहीं इमली से कहीं तक माने कैरी से कहीं चुकराम रई जो आम के सुंदर टुकड़े जिसमें हैं ऐसे सुंदर चुक्र आम घिसे हुए जो आम हैं कैरी उन घिसी हुई कैरी से और तत्त द्रव्यादि योग्य इनको अलग अलग द्रव्यों का योग बना करके शन मधुर गाढ़ा दे भेदा कहीं मीठा कहीं गाढ़ा कहीं अम इस तरह के भेद से इनको विधा ये छह छिशत विधा बारह प्रकार की ये आम की इमली की चटनी बनाई गई है सोठ बारह प्रकार की ये सोठ बनाई गई अब कैसे कैसे बनाई होगी चिंचा अम्रहात चुक्रम्र माने घिसे हुए जो आम उनको लेकर के और तत्त्व उनमें अलग अलग योग मिला करके कोई नींबू मिला करके किसी में आ, उनको उबाल करके तो इनके विभिन्न योग खान इनके योग से बारह प्रकार की कहीं पतली कहीं मधुर कहीं गाढ़ी सूखी कहीं गाढ़ी ऐसे अलग-अलग प्रकार से ये आम जो हैं उन आम की चटनी वो विधा बारह प्रकार की आम ये सोठ बनाई गई है बदवरंभा नव्य गर्भ तब्य मुकलांशेयो मान कन्दाम मुखांश कस्यच। अब देखो बद्वरंभा इनमें अनेक रंभा माने केले केले के फूल कहीं उनके नब्बे मुकुल अंश नई उनकी गुंडी उनके अंश को लेकर के कहीं सकरंद सकरकंद कहीं मानकंद मानकंद कहीं सकरकंद इनके इनको लेकर के और कहीं अंबकंबी कम्द, मान सिंघाड़े इत्यादि अम्बकं जल के भीतर जो हो ऐसे सिंघाड़े आदि उनको लेकर के ये आलू कुष्मांड ढेड़स इन सबों को लेकर के यहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई गई हैं सामग्री फिर कुंभांड डिंडी शरणा चक्राह खजाल कम कहीं सुंदर कुंभांड डिंडी सुंदर घिया उनकी उनको लेकर के उनसे सुंदर पकौड़े बनाई गए हैं कुम्भांड प्रभृति जो हैं, उनसे सुंदर पकौड़े बनाए गए हैं कहीं सुंदर डिंडी जो मिर्च या और जो तरकारी हैं, उनकी भाजी बनाई गई चक्राव खंड जालकम कहीं लंबे और कहीं चक्राव गोल आलू के चकते आलू की भुजेना इनको बनाई गई बेसन में चणक क्षोध चणक माने बेसन उनका क्षोध माने चूरा चढ़क माने चना उनका चूरा अर्थात बेसन में भिगो करके पक्तापम उनको घी में पका करके पृथक पृथक ये भुजैना अलग बना करके रखे गए हमारे बड़े बाबा उनके उत्सव के ऊपर विशेष रूप से भुजैना अवश्य मान प्रिय ठाकुर जी को भोग लगाने की बाबा चुभावना तो उनको उत्सव में विशेष रूप से भुजैना जरूर बनता है यहाँ भागवत निवास उस दिन के मीनू में ठाकुर जी के भोग में भुजना जो है वो भुजना आलू के वो अवश्य माने प्रया तो अपराणी अंधक्त दूसरे भी बहुत से खट्टे मीठे क्वाथ उनमें भिगो करके उन भुजनाओं को भी रखा गया है तो चटनी सौठ अन् अन्य जो वस्तु हैं उनके साथ में शहद इत्यादि उनके साथ में मिलाकर के उन वस्तुओं को रखा गया है चणक क्षोध पिंडाना सुंदर चने की सुंदर पकौड़ी बनाई गई है सुन्ना नाम क्वासमा मसी जो कहीं सुंदर मठा में डूबी हुई हैं दही में डूबी हुई हैं। खन्ना में पाक द्रव्यानी और अनेक प्रकार के खाण में डूबे हुए रसीले पाक द्रव्य भी बनाए गए हैं तो जिनके द्वारा आप्यायन हो पेट भरे मीठा भी लगे ऐसे तृप्त करने वाले आप्यायन उनको विशेष रूप से इनको यहां बनाया गया है रामायणी तो खंडानी द्रव्य पाकानी खाण में पके हुए जो रसीले पाक हैं रसमलाई इत्यादि सी भोजन में भी सुंदर लगे स्वादिष्ट भी हैं और तृप्ति भी जिनसे हो ऐसे भेदान नाना चौ अनेक प्रकार के जो भेद हैं वो तैयार हो गए हैं बड़ा जहां पर विराजमान है फल मूलाना फल के फल और मूल इनके बने हुए बहुत से जो बड़े हैं वे यहां पर विराजमान हैं संयोग भेद से और ये सब त्रिजात मर्चाद्य स्तु प्रकारा बहुत आकृतान इनमें कही फल दालचीनी और जावित्री इन त्रिजात तेजाना जो है जिसको तेजाना कहते हैं वो तेजाना तो मैने जायफल दालचीनी और जावित्री इनका तेजाने का भी उनमें बघाल लगा करके उनका भी प्रयोग करके और फल मूल इनको लेकर के मरीच आद्याय मरीच इत्यादि के द्वारा बहुधा इनको अनेक प्रकार का बनाया गया है और काकरू ज्योस् का काल वो फलान्या और उसके बाद में कुमांड आलू इत्यादि जो है इनकी भी राई इत्यादि बना करके इनको अलग से इनका रायता जो है वो रायता भी बनाया गया ककड़ी खरबूजा फूट इनके साथ में दही डाल करके सुंदर रायता और उसके ऊपर राई विशेष रूप से डालकर के तो रायते में राई बहुत अच्छी लगती है स्वाद स्वादिष्ट देती है तो राई डालकर के सुंदर रायते जो है उनको भी बनाया गया है राज्य का दधी योगेनो इस प्रकार दही के योज योग से राजका माने सुंदर रायता वो तो हो रहा है राजका श्री बस्त मेरे बेटा कृष्ण को अत्यंत अत्यंत प्यारे हैं ऐसे बकुल फूल उनको भी घी में तल करके घृत भ्रष्टा केवलम और घृत भ्रष्टा और सुंदर जो बकुल के फूल उनकी कलियों को घी में तल करके दही में मिलाकर के भी ये सुंदर रायता तैयार किया गया है ऐसे अरे बड़ा लंबा चौड़ा है <laughs> <laughs> के, के, के, के रसोई पूरी हो गई अभी तो अभी तो कई श्लोक है तो इस प्रकार जो श्लोक है वो अनेक अनेक रस उनको प्रकट करते हुए वो सारी रसोई इतनी सारी चीजें एक साथ इतनी जल्दी बन गई भैया जय हो <laughs> बोलो राधा रानी की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय निताय हरि हरिगो जय श्री